सीमत भागवत महापुराण अथ द्वांशोध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक एका आत्मा एकाशत्वासौ महाभूतेन्द्रिया चौ प्रकृत पुरुष नवेत्यथा ग्यारह संख्या मानने वालों ने पांच भूत पाँच ज्ञानेन्द्रिया और इनके अतिरिक्त एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है जो लोग नवतत्व मानते हैं वे आकाशादि पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकृतियाँ और नौवां पुरुष इन्हीं को तत्व मानते हैं यति नाना प्रसंख्या तत्वा ऋषिकृत सर्व न्याय युक्तमत्वाद्व विदुषा किमशोभनम उद्धव जी इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है सबका कहना उचित ही है क्योंकि सबकी संख्या युक्त युक्त है जो लोग तत्वज्ञानी हैं उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है उद्धव उवाच प्रकृति भव यद्यप्यात्मा विलक्षण अन्योन्यापाश्रयात कृष्ण दृश्य तेनातय उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो प्रकृत लक्षतेमी देवरी कमल नयन श्री कृष्ण मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है आप तो सर्वज्ञ हैं अपनी युक्त युक्तवाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए तत्व ज्ञानम्भिजीवा प्रमोशस्ते त्रस वया माया गतिम वेथ न चापर भगवान आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है अपनी आत्मस्वरूपणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता अतः आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। श्री भगवान वाच प्रकृति पुरुषे विकल्प पुरुष ए वै कार्य सर्गो गुण व्यतिक आत्मक भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी प्रकृति और पुरुष शरीर और आत्मा इन दोनों में अत्यंत भेद है इस प्राकृत जगत में जन मरण एवं विद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है ममां माया गुणमयन कथा विकल्प बुद्धिच गुण विधत्ते वैकारीक स्त्री विधोध्यात्मेकम अथा अधिभूतम अन्यतः प्रिय मित्र मेरी माया त्रिगुणात्मिका है वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद भेदवृत्तियाँ पैदा कर देती है यद्यपि इसका विस्तार असीम है फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को तीन भागों में बांट सकते हैं वे तीन भाग हैं अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत परस्परम दिग्रपुत्रंध्रे परिध्य स्वत आत्मा जिसापाद्य स्वयानुभूत सिद्ध सिद्धि एवं तगाद्रवणाधिचुजिहिनाशादीतचि अध्यात्म है। उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलोक गो गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है इसी प्रकार आत्मा भी ऊपर युक्त तीनों भेदों का मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है जिस प्रकार चक्षु के तीन भेद बताए गए उसी प्रकार त्वचा श्रोत्र, जिहवा नाशिका और चित्त आदि के भी तीन तीन भेद है यथा त्वचा स्पर्श और वायु श्रवण शब्द और दिशा जिहवा रस और वरुण नासिका गंध और अश्विनी कुमार चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव मन मन का विषय और चंद्रमा अहंकार अहंकार का विषय और रुद्र बुद्धि समझाने के विषय और ब्रह्मा इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है क्षे क्षोभकृतो विकार प्रधान मूला प्रसूत अहम त्रिभिन्मोहेतु वैकारिक प्रकृति से महत्त्व बनता है और महत्त्व से अहंकार इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है अहंकार के तीन भेद हैं सात्विक, तामस और राजस यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है आत्मा परिज्ञानम विवाद यस्ती नसदार्थनिष्ठ व्यर्थोपि नुंसा मत परृतधे शलोकाथ आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की ही बात है अस्थि नास्ति है नहीं सगुण निर्गुण भाव अभाव सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है यह सर्वथा व्यर्थ है तथापि जो लोग अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते उद्धव उच्च परावृत सुन यथा देहान गृहणी विसजंतिभा उद्धव जी ने पूछा भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊची नीची जोनियों में जाते आते रहते हैं अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है तन्ममाक्षा ही गोविंद दुर्विभा मनात्म भी ने त प्राय सोलोके विद्वांसि वंचिता गोविंद जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलिया में पड़े हुए हैं इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए श्री भगवान भाच मन कर्मयम नृणाम इंद्रिय लोकालोकम प्रयात्यन्या आत्मा तद अनुवर्तते भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ पांच इंद्रियाँ भी लगी हुई हैं इसी का नाम है लिंग शरीर वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है इसका आना जाना नहीं होता परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है उसी में अहंकार कर लेता है तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है ध्यान मनोन विषयान दृष्टान वानोतान उद्यसी तत्कर्म तंत्र स्मृति तदनु साम्यति मन कर्मों के अधीन है वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है विषयाभिनिवेशनम जस्मरेत पुनः जंतोर वही कस्येतोर्मृत्योर अत्यंत विस्मृति उन शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है जन्म स्वात्मा थे आप सह सर्वभाव नैसे स्वीकृतिम प्रहु यथा स्वप्न मनोरथ उदार उद्धव जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है स्वप्न मनोरथम चेक्तन न स्मर त्यसो त्र पूर्विवात्मा अपूर्व चापश्य यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम मध्यम और अधम की त्रिविधता भाजती है उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भी भेद का हेतु हो जाता है नित्यदाजंगभूता कालेना वेगे न सुक्म्वा ते काल की गति सुक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता उसके द्वारा ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं प्रतीक्षण होने वाले जनमरण नहीं दिख पड़ते यथार्चामोत साम चलाना वनस्पते तथा सर्वभूता जैसे काल के प्रभाव से दिए की लव नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है सोयम दीपोर्चाम जस्त्रोताम तथि जलम सो सोय सोय पुमातीयुषाम जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है प्रवाह का यह वही जल है ऐसा समझना और कहना मिथ्या है वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है सर्वथा मिथ्या है मां स्वस्थ कर्म भी न झारे सो पियमान मृत वा मरो वा भ्रांत अग्निधारु संयता यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है वह भी अजन्मा और अमर ही है फिर भी भ्रांत से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है जैसे कि काष्ट से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है निष्क गर्भजनमारी बाल्य कौमारी यौवनम्यम जरा मृत्यु इतवस्थास्तनोर्न उद्धव जी गर्भाधान गर्भवृद्धि जन्म बाल्यावस्था कुमारवस्था जवानी अवस्था बुढ़ापा और मृत्यु ये नौ अवस्थाएं शरीर की ही हैं ये शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मान कर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है आत्मन पितृपुत्राभ्या अनुमेय भवाप्यो न भवाप्य वस्तुनाम अभिज्ञ लक्षण हो पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है तरो विपाकाभ्याम दिजान जन्म संयमो दृष्टा एवं दृष्टा तनु पृथक जैसे जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है प्रकृतिरिव आत्मा अविविख्या बुध पुमान तत्व स्पर्श सम्मू संसार अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते नहीं उन उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोगों में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है सत्वसंगा दिन देवान रजसा तमसा भूत भ्रामित कर्म जब अभिवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषिलोक और देवलोक में राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुरयोनियों में तथा तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है नृत्य गायत पश्यथ वाण करोति एवं बुद्धिगुणा पश्यन्नीहोप्यु कार्य जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है यथाम्भ था प्रचल था थर्वोपिचला चक्षा भ्राम्यमा न दृश्यते भ्रमती जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा सर्वथा अलीक ही होते हैं यथा मनोरथ विषयानुभो मृषा स्वप्नदृष्टा तो दासह तथा तो संसार आत्मनः वैसे ही हे आत्मा का रूप संसार भी सर्वथा असत्य है आत्मा तो नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है अर्थे विद्यमी संसतिर्ण निवर्तते ध्यायेतो विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती तस्मा दुमा भुंगणस आत्मा ग्रहण निर्भात पश्य वैकल्पिक इसलिए इंदुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो आत्मविषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेद भाव भ्रम मूलक ही है ऐसा समझिए क्षिप्तो वमानितो सदे प्रलब्धो सुहितो सुथाम ताड़ सन्निब्ध वा वृत्ता वर्या निष्ठ मुग्ये बहुधिता से यस्काम कृतगत आत्मात्मु असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे बांधे आजीविका छीन ले ऊपर थूक दे मूत दे अथवा तरह तरह से विचलित करे निष्ठा से दिगाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे कभी सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही किसी बाह्य साधन से नहीं अपने को बचा लेना चाहिए वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है उद्धव उवाच यथ मनुबुद्धेयम वदनो वदताम सुधुप मंडे आत्मन्य सदति क्रमम्। उद्धव जी ने कहा भगवान आप समस्त वक्ताओं की शिरोमणि हैं मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूं अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं वैसे हमें बताइए विदुषाम विश्वात्मन प्रकृति रही बलिशी रे तम निर्ता शांतास्ते चरणालयान विश्वात्मन जो आपके भगवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है श्रीमद्भागवत महापुराण हे पार सीतायाम एकदश स्कंधे दवांश